तर्क संग्रह में गुण लक्षण नामक अवांतर प्रकरण पर विचार हम लोग कर रहे हैं इस गुण लक्षण अवांतर प्रकरण में रूपाधि 24 गुणों में से बुद्धि नामक जो गुण है उसके लक्षण तथा भेदों की चर्चा हो रही है बुद्धि नामक गुण का लक्षण हुआ सर्वव्यवहार हेतु गुणों बुद्धिर्ज्ञानम बुद्धि का पर्यावाचक ज्ञान शब्द है इसे बताया और ज्ञान नामक गुण का लक्षण है समस्त व्यवहार का असाधारण कारण उसके अभांतर दो भेद बताए गए अनुभव और स्मृति स्मृति का लक्षण बताया गया संस्कार मात्रजन्य ज्ञान स्मृति है और स्मृति भिन्न ज्ञान को अनुभव कहा जाता है अनुभव के दो भेद हैं यथार्थ अयथार्थ यथार्थ अनुभव का लक्षण है तदव विशेषक तत्प्रकारक अनुभवों यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव का लक्षण है तद अभावद्ध विशेषक तत्प्रकारक अनुभवों अयथार्थ अनुभवा और यथार्थ अनुभव के फिर चार प्रकार बताए गए प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति भेद से यथार्थ अनुभव का ही दूसरा नाम है प्रमा इन प्रत्यक्षादी चारों को यथार्थ अनुभव कहो या प्रमा कहो यथार्थ अनुभव के चार भेद हैं कहना और प्रमा के चार भेद हैं कहना एक अर्थ है प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्द यह यथा प्रमा के चार भेद हैं तो प्रमा चार प्रकार की हुई तो प्रमा का जो करण है वह भी चार प्रकार का है इसलिए कहा कि तत्करणम अपि चतुर्विधम इसमें तत्शब्द का अर्थ है यथार्थ अनुभव प्रमा और उस प्रमा का करण चार प्रकार का वो चार प्रकार का है प्रत्यक्ष करण अनुमा, अनुमान उपमान और शब्द भेद से प्रमा के करण को ही प्रमाण इस शब्द से भी कहा जाता है प्रमा प्रमा का करण कहो या प्रमाण कहो एक बात है तो यथार्थ अनुभव के जो करण है वे यानी प्रमाण है वे चार हैं प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द इन नामों से उनको कहा जाएगा तो उसमें एक वाक्य आया ये पद आया तत्कर्णम अपि चतुर्विधम इसमें तत्शब्द का अर्थ तो मालूम है प्रमा यथार्थ था अनुभव और लेकिन करण पदार्थ जब तक ज्ञात नहीं होगा तब तक तत्करणम अपी चतुर्विधम इस वाक्यार्थ की ठीक से प्रतीति नहीं होगी ना बोध नहीं हो पाएगा इसलिए करण का लक्षण हुआ असाधारण कारणम करणम तो जो व्यापारवान असाधारण कारण है उसे करण कहा जाता है तो ये जो चार यथार्थ अनुभव रूप कार्य है इनका करण प्रमाण कहलाता है और करण का मतलब व्यापारवान असाधारण कारण तो प्रत्यक्ष प्रमा का जो व्यापारवान असाधारण कारण होगा उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाएगा प्रत्यक्ष प्रमा का करण कहा जाएगा यानी प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाएगा तो घटोयम यम ये ज्ञान है प्रत्यक्ष प्रमा प्रत्यक्ष प्रमाण कौन होगा इस घटोयम ज्ञान यानि यथार्थ अनुभव का असाधारण कारण वो है चक्षुन्द्रिय चाक्षुष प्रमा है ये घट तो विषय है और प्रमाण है घट को प्रमेय कहा जाएगा और प्रमाण कहा जाएगा चक्षु इंद्रिय को प्रमा का विषय घट और प्रमा का व्यापारवान असाधारण कारण चक्षु इसमें व्यापार का लक्षण बताया गया था क्या तजन्य सती हाँ, तजन्य सती तज्जन्य जनकत्व तजन्य सती तजन्य जनकत्व व्यापारत्व ये व्यापार का लक्षण है कि जो कारण से जन्य होता हुआ कारण से जन्य कार्यांतर का असाधारण कारण हो उसे कहा जाता है करण व्या, व्यापार तो जैसे कारण है चक्षु इंद्रिय उसका व्यापार क्या होगा तो चक्षु इंद्रिय का और घट का जो संबंध है चक्षु इंद्रिय और घट का क्या संबंध बनेगा संयोग संबंध होगा क्योंकि चक्षु इंद्रिय भी द्रव्य है घट भी द्रव्य है द्रव्य द्रव्य का आपस में जो संबंध होता है उसका नाम है संयोग। संयोग। तो घट संयु प्रत्यक्ष प्रमाण जो चक्षुन्द्रिय उसके साथ जो घट का संयोग हुआ वह चक्षुंद्रिय से जन्य हुआ यदि चक्षुन्द्रिय न होता तो किसका संबंध होता इसलिए संयोग को कहा जाएगा चक्षुजन्य और चक्षुइंद्रिय से ही जन्य है घटोयम ये ज्ञान भी परमा भी इसलिए तजन्य जनक में तजन्य शब्द से लिया जाएगा चक्षुइंद्रिय से उत्पन्न हुआ घटोयम इत्याक ज्ञान और उसका जनक भी कौन है संयोग चक्षु इंद्रिय रूप कारण से जन्य है और चक्षु इंद्रिय रूप कारण से जन्य जो कार्यांतर हैं घटोयम ये ज्ञान प्रमा उसका जनक भी है ये संयोग इसलिए संयोग को कहा जाएगा व्यापार और वह व्यापार जिसमें रहता है उसे कहा जाता है व्यापारवान तो संबंध दो में रहता है तो जिन दो में संबंध बना उन दोनों में रहेगा तो घट और चक्षु इंद्रिया इन दोनों का संयोग हुआ ना इसलिए दोनों में रहेगा तो चक्षु में भी रहेगा तो चक्षु को कहा जाएगा संयोग रूप व्यापार वान उसमें एक धर्म रहेगा व्यापार वत्व व्यापारवान होने से व्यापार कहने से चक्षु का घट के साथ जो संयोग हुआ उस संयोग को लिया जाएगा व्यापार शब्द से और व्यापारवान से कहा जाएगा वो संयोग जिसमें रह रहा है तो संयोग किसमें रह रहा है चक्षु में रह रहा है इसलिए चक्षु हुआ व्यापारवान और उसमें एक धर्म रहा व्यापार और घटोयम इस ज्ञान के प्रति असाधारण कारण है चक्षु इंद्रिय इसलिए इसे असाधारण कारण भी कहा जाएगा व्यापार सति सती असाधारण कारणत्व ये करण का लक्षण है वह करण का लक्षण चक्षु इंद्रिय में घट गया इसलिए चक्षु इंद्रिय को कहा जाएगा घटोयम इस प्रत्यक्ष प्रमा के प्रति करण यानि प्रमाण घटोयम इस प्रत्यक्ष प्रमा का करण यानि प्रमाण कौन है चक्षु इंद्रिय ये कहा जाएगा ऐसे बाकी यथार्थ अनुभवों में भी ये घटेगा संयोग हाँ हाँ और जनकत्व तो भी है हाँ दोनों से जन्य है वो चक्षुंद्रिय से भी जन्य है घट से भी जन्य हैं और दोनों में भी रहता है किंतु घट प्रमेय होने से उसे प्रमाण नहीं कहा जाएगा प्रमाण प्रमेय से अलग होता है त्रिपुटी में तो अब ये जो है करण के लक्षण में एक पद आया असाधारण कारणम करणम में, में कारण पद इसलिए कारण का भी लक्षण करना जरूरी है ना तो कारण का लक्षण करते हुए कहा गया कार्य नियत पूर्वी कारण कार्य नियत पुरोवृत्ति ही कारण जो कार्य की उत्पत्ति क्षण से अव्यवहित पूर्व क्षण में निश्चित रूप से रहता है जिसकी उपस्थिति अवश्यम भावीनी है उसे कहा जाता है कारण कार्य के उत्पत्ति से अव्यवहित पूर्व क्षण में जिसकी उपस्थिति भावी है उसे कारण कहा जाएगा ये नियत शब्द का प्रयोग होने से जो किसी कार्य विशेष की उत्पत्ति के समय कार्य के उत्पत्ति क्षण से अव्य पूर्व क्षण में रहे किंतु बाकी का समय नहीं रहते हैं तो उन्हें नहीं कहा जाएगा नियत पूर्ववर्ती जैसे कुलाल का पिता किसी घड़ा विशेष का निर्माण करते समय उससे घड़ा बन रहा था उससे अव्योहित पूर्व क्षण में रहा वहीं पर कुलाल जहां घड़ा बना रहा वहां लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि जितने भी कुलाल घड़े बनाएगा तो उसका पिता का हमेशा रहना जरूरी है नहीं तो घड़ा बनेगा ही नहीं कुलाल से ऐसा ज़रूरी नहीं है कुलाल के पिता का स्वर्गवास होने के बाद भी कुलाल घड़े बना सकता है तो वहाँ तो कुलाल के पिता की फिर स्वर्गवास के पश्चात जो कुलाल के द्वारा बनाए जा रहे घड़े हैं उनकी उत्पत्ति क्षण से अव्यत पूर्व क्षण में उपस्थिति कुलाल के पिता की नहीं रहेगी ना। तो अवश्य भाविनी उपस्थिति नहीं हुई वो सिद्ध कहा जाता है जिस मैंने जो एक यहाँ कर्ता उसी को लिया जाता है जो निश्चित रूप से बना ही सकता है वही करता होता है कर्ता बनने के लिए जो ट्रेनिंग आवश्यक है वो ले चुका है घड़े का मास्टर बन चुका है जो घड़ा निर्माण का वही कुलाल कहलाता है कुलाल शब्द का अर्थ खाली कुमार जाति में जन्म लिया और कभी एक घड़ा भी नहीं बनाया किस मिट्टी से बनता है ये भी मालूम नहीं है उसे कुलाल ही नहीं कहा जाएगा कुलाल का अर्थ ही है कि घड़ा बनाने की विद्या में जो पारंगत है वही कुलाल शब्द से लिया जाता है उसी को कुलाल शब्द से लिया जाएगा वही करता बनेगा तो इसलिए नियत शब्द जोड़ दिया कि उसका पिता जीवित हैं, कभी घड़ा बनाते समय वो कुलाल घड़ा बना रहा है हर पिता बैठा हुआ है बैठा है इसलिए वो कारण बनेगा ऐसा नहीं वो अन्यथा सिद्ध है बैठेगा तब भी घड़े में कोई विशेषता नहीं आएगी और नहीं बैठेगा तब भी घड़े में कोई दोष नहीं आएगा क्योंकि कुलाल शब्द का अर्थ ये है जो घड़ा बनाने में निष्णात है वो कुलाल है तो कार्य नियत पूर्ववर्ती ही कारणम ये कारण का लक्षण हुआ अब कारण का लक्षण करते समय एक पद आया कार्य तो वाक्यर्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम के अनुसार कार्य पदार्थ को जब तक नहीं जानेंगे तब तक कारण का लक्षण बताने वाले वाक्य का पूरा पूरा अर्थ समझ में नहीं आएगा ना कार्य की उत्पत्ति क्षण से अव्यत पूर्व क्षण में जिसकी उपस्थिति अवश्यम्भावी है उसे कारण कहा गया लेकिन कार्य किसको कहते हैं? जिसके उत्पत्ति से अव्यवहित पूर्वक क्षण में रहने वाला कारण है वो कार्य किसको कहेंगे तो कार्य का लक्षण बताने वाला ये वाक्य है कार्य प्राग अभाव प्रतियोगी कार्यम यहा कार्य में अनुस्वार होना चाहिए कार्यम ये पर अनुस्वार नहीं है ना इस पुस्तक में नहीं है तो उसमें अनुस्वार होना चाहिए कार्यम प्राग अभाव प्रतियोगी अरे प्रतियोगी तो अभाव कितने प्रकार का होता है चार कौन से कौन से चार प्रकार हैं हाँ तो प्राग अभाव किसको कहते हैं अनादि शांत अभाव को कहा जाता है प्राग अभाव वो होता है कार्य की उत्पत्ति से पहले जो कार्य का अभाव वो कब से है अनादि है वो और लेकिन जैसे ही कार्य उत्पन्न होता है तो फिर प्राग अभाव का नाश हो जाता है ध्वंस हो जाता है इसलिए शांत हो गया कार्य के उत्पत्ति का क्षण और कार्य के प्राग अभाव का ध्वंस क्षण एक है कार्य के उत्पत्ति के साथ ही कार्य का प्राग अभाव नष्ट हो जाता है तो कार्य किसको कहा जाएगा जो प्राग अभाव का प्रतियोगी है प्रतियोगी किसको कहते हैं यश्याव प्रतियोगी, जिसका अभाव होता है जिस पदार्थ का अभाव होगा उस पदार्थ को उस अभाव का प्रतियोगी कहा जाएगा यश्या भाव प्रतियोगी और यत्राभाव स्वुयोगी अनुयोगी अनुयोगी कहते हैं उसे अभाव का अनुयोगी कौन होगा जहाँ पर अभाव रहेगा उसे अभाव का अनुयोगी कहा जाएगा जिस पदार्थ में अभाव रह रहा है वह पदार्थ अभाव का अनुयोगी और जिस पदार्थ का अभाव है वह पदार्थ उस अभाव का प्रतियोगी ऐसे अभाव के अनुयोगी प्रतियोगी ये दो संबंधी होते हैं ऐसे संबंध का भी प्रतियोगी अनुयोगी होता है जिसका संबंध होगा वह संबंध का प्रतियोगी और जिसमें संबंध होगा जिसके साथ संबंध होगा वो अनुयोगी तो घट उत्पन्न हो रहा है तो माना जाएगा घट उत्पत्ति से पूर्व में घट का अभाव है वो कहलाएगा घट का प्राग अभाव और वो अनादि है और घट उत्पन्न हुआ तो घट का प्राग अभाव नष्ट होगा तो घट अपने उत्पत्ति से पहले जो अभाव उसका प्रतियोगी कहलाएगा घट की उत्पत्ति से पहले घट का अभाव प्राग अभाव कहलाता है और उस प्राग अभाव का प्रतियोगी घट हुआ तो घट को कहा जाएगा प्राग अभाव प्रतियोगी उसमें एक धर्म रहेगा प्राग अभाव प्रतियोगित्व यही कार्यत्व है ऐसे शरीर भी कार्य है कि नहीं शरीर को कार्य क्यों शरीर में कार्य तो क्या है तो शरीर की उत्पत्ति से पहले जो शरीर का अभाव उसका प्रतियोगी हुआ शरीर जो जो प्राग अभाव का प्रतियोगी होगा उसे उसे कार्य कहा जाएगा और प्राग अभाव का प्रतियोगी कौन होगा जो उत्पन्न होने वाला पदार्थ है जिसका जन्म होता है वह सब प्राग अभाव का प्रतियोगी बनेगा कार्य कहलाएगा कार्य का लक्षण है प्राग अभाव प्रतियोगी तम कार्य से लक्षण यह कार्य का लक्षण है तो प्राग अभाव के प्रतियोगी को कहा जाएगा कार्य और वह कार्य जिसमें रहता आ, उस कार्य की उत्पत्ति से अवैध पूर्व क्षण में जिसकी उपस्थिति अवश्यम है वह कारण है और वो कारण दो प्रकार का साधारण असाधारण उसमें से जो व्यापारवान असाधारण कारण होगा उसे करण कहा जाएगा प्रमा का इस प्रकार ये कार्य कार्यम प्राग अभाव प्रतियोगी अब ये जो कारण है कार्य नियत पूर्ववर्ती कारणम करके कहा था उसके अवांतर तीन प्रकार बताए जा रहे हैं तीन भेद बताए जा रहे हैं कारण के कारणम त्रिविधम कारण तीन प्रकार का है वेदांत मत में कारण के दो ही प्रकार हैं इनके अनुसार तार्किक शास्त्र में कारण के तीन प्रकार वो तीन प्रकार बताए जा रहे हैं समवाय असमवाय निमित्त भेदात्। तो एक है समवायी कारणम दूसरा है असमवायी कारण और तीसरा है निमित्त कारण तो समु कारण असमुवायी कारण निमित्त कारण ऐसे कारण के तीन प्रकार हैं ये नाम मात्र से अभी तीन भेद बताएं कारण के इन तीनों का तीनों प्रकार के कारण का आगे लक्षण आएगा समुवायी कारण किसको कहा जाएगा असमय कारण किसको कहेंगे निमित्त कारण किसको कहेंगे ये अलग अलग लक्षण आ रहा है तो पहले समुवायी कारण का लक्षण और उदाहरण बताया जा रहा है यवेतम कार्य उत्पद्यते तत् समुवायी कारण तो यद समवेतम कार्य उत्पद्यते तत् समुवायी कारणम ये समुवायी कारण का लक्षण है समवेत किसको कहते हैं समवेत समवाय संबंध से रहने वाले को कहा जाता है समवेत समवेत यानी समवाय संबंध से रहने वाला घट में घटत्व समवेत है का मतलब समवाय संबंध से रहता है पृथ्वी में रूप समवेत है रूप नाम का गुण पृथ्वी में समवाय संबंध से रहता है तो समवेत शब्द का अर्थ है समवाय सम्बन्ध से रहने वाला यह समवेतम विशेषण है कार्यम का यत समवेतम कार्यम उत्पाद्य तो का, कैसा कार्य तो समवेत कार्य और यत् अर्थ है यशमिन यस्म सम यानी समवाय सम्बंधेन कार्य उत्पद्य जिसमें समवाय सम्बंध से कार्य उत्पन्न हो या उत्पन्न हो करके समवाय सम्बंध से कार्य जिसमें रहता हो उसे कहा जाता है समुवायी कारण तो जिसमें समु संबंध से उत्पन्न होता हुआ कार्य स्थित होता है रहता है उसे समुवायी कारण कहते हैं तो जैसे घट उत्पन्न होता है कपाल द्वे से कपाल कहा जाता है जैसे घट है पहले आधा घट बना दिया दूसरा आधा घट बना दिया फिर उसे चिपका दिया तो ये जो आधे घट को कपाल कहा जाता है तो ये दो कपाल हो गए उनको आपस में जोड़ दिया तो बन गया घट तो कपाल द्वय हैं अवयव और अवयवी हैं घट तो अवयवी और अवयव इन दोनों का आपस में जो संबंध होता है उसको क्या कहा जाता है समय संबंध अवयव अवयवी का जाति जाति मान का गुण गुणी का क्रिया क्रियावान का जो आपस में संबंध होता है उसका नाम है समवाय संबंध तो घट कार्य है अवयवी द्रव्य है वो कार्य है और उन दोनों घट का अपने समवायिक कारण अवयवी द्रव्य रूप कार्य के समवायी कारण माना जाता है अवयवों को अवयवी द्रव्य का समुवायी कारण होगा अवय द्रव्य हम दो कपाल मिलकर के एक घड़ा बनेगा वो एक अवयवी बना वो कार्य हुआ वो हुआ कार्य तो इसमें कपालद्वय में समुवाय संबंध से रहता हुआ उत्पन्न हो रहा है कौन घड़ा घट रूपी अवयवी भी द्रव्य कपालद्वय रूपी अपने अवयव रूप समु कारण में रहता हुआ समय सम्बन्ध से रहता हुआ उत्पन्न हो रहा है इसलिए इसे कहा जाएगा कपालद्वय को घट रूपी कार्य का समवायी कारण जिसमें कार्य समय सम्बन्ध से रहता हुआ उत्पन्न हो उसे कहा जाता है समु कारण तो कपालद्वय में उत्पन्न होता हुआ घड़ा समु संबंध से रहता है इसलिए कपालद्वय को माना जाएगा घट रूपी अवयवी कार्य का समु कारण वो हो जाएगा यहां उदाहरण बताया तंतव पटस्य यथा तंतव पटस्य ये लिखा है ना यथा तंतव पट पटस्य और पटस्य स्वगत ये दो उदाहरण हैं एक अवयवी क्या नाम द्रव्य रूप कार्य का समवायी कारण का उदाहरण है और एक रूप कार्य का समय कारण का उदाहरण है पहला उदाहरण है अवयवी रूप द्रव्य का समवायिक कारण अवयव द्रव्य बने तो तंतु ये हैं अवयव और अवयवी हैं पट पट यानी वृक्ष क्या नाम वस्त्र तो वस्त्र ये हैं अवयवी कार्य अवयवी रूप कार्य द्रव्य द्रव्य और वह पट अपने अवयो तंतुओं में समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होकर के रहता है इसलिए तंतुओं को कहा जाएगा त पट रूपी अवयवी द्रव्य का समवायि कारण यवेतम कार्य उत्पद्यते तत् समयी कारण ये समय कारण का लक्षण पट के समवायिक कारण का लक्षण तंतुओं में घट रहा है इसलिए तंतुओं को कहा जाएगा पटात्मक अवयव अवयवी द्रव्या द्रव्य रूप कार्य का समु कारण ये हैं और आपका पटस्य तंतु तो पट ये द्रव्य हैं अव भी द्रव्य हैं और तंतु हैं और पट का रूप है गुण रूप नाम का गुण है ना तो ये पटका रूप भी उत्पन्न होता है और उत्पन्न होकर के समु संबंध से जहां रहता है उसे कहा जाएगा रूपात्मक गुण का समुवायिक कारण तो पट का रूप उत्पन्न होकर के समु संबंध से पट में ही रहता है इसलिए पट हो जाएगा तंतु रूपात्मक गुण रूपी कार्य का समु कारण पट को कहा जाएगा पट यानी वस्त्र तो वस्त्र रूप का समवायी कारण वस्त्र है क्योंकि तो वो वस्त्र का रूप उत्पन्न होकर के समवाय संबंध से वस्त्र में ही रहता है रूप गुण है ना और गुण अपने समय सम्बन्ध से द्रव्य में रहता है और आठ पदार्थों में से केवल द्रव्य में ही रहेंगे गुण और किसी में नहीं रहेंगे गुण में भी नहीं रहेंगे और किसी में नहीं रहेंगे सात पदार्थों में से केवल द्रव्य में ही रहेंगे समवाय सम्बन्ध से गुण बाकी छः में से किसी में नहीं रहेंगे और द्रव्य में भी सभी द्रव्य में नहीं रहे, रहेगा रूप कितने द्रव्य में रहता है सभी मूर्तों में थोड़े मन भी तो मूर्त है मन में रहता है वायु भी मूर्त है तीन में रहता है कहें पृथ्वी जल तेज पृथ्वी जल तेज इन तीन में ही रूप रहता है और समय सम्बन्ध से गुण होने से तो पट ये कौन सा द्रव्य है ये तेज है कि जल है या पृथ्वी है पट को पृथ्वी कहा जाएगा तो पट रूपी पृथ्वी द्रव्य में समवय सम्बन्ध से रूपात्मक गुण रहेगा और वह रूपाधि चतुष्ट कैसे हैं तो रूपाधि चतुष्टय की विशेषता क्या बताई गई थी पहले वाला कुछ ध्यान भी तो रखना चाहिए क्या करते हैं ये खाली श्रवणम भक्ति हो रही है क्या तैयार नहीं कर रहे हैं तैयार नहीं करते हैं तो फिर और सेवा बढ़ेगी ये तो बाकी बूढ़े बूढ़े महात्मा भी सेवा कर रहे हैं और केवल ये तैयार करोगे इस दृष्टि से सुविधाएं हैं कि और कोई सेवा नहीं है आश्रम की आ? तो रूपादि रूपादिचतुष्ट पृथ्व्या पाकजम् अनित्यंच ये कहा था ना ये रूपादि चतुष्टय जो है रूप रस गंध स्पर्श ये पृथ्वी में पाकज है और अनित्य ही है पाकज है का मतलब पाक शब्द का क्या अर्थ है विलक्षण तेज संयोग तो विलक्षण तेज संयोग को कहा जाता है विलक्षण तेज को तेज संयोग को कहा जाता है पाक और उस विलक्षण तेज संयोग से उत्पन्न होता है पृथ्वी में रूपादि चतुष्ट रूप रस गंध स्पर्श और अनित्य ही है चाहे वो द्वेणु कादि रूप पृथ्वी में रहने वाला रूपादि हो या परमाणु रूप पृथ्वी में रहने वाले रूपादि हो ये सब के सब अनित्य ही है नित्य पृथ्वी में भी अनित्य ही रूपादि चारों गुण हैं और बाकी में जो रूपादि चतुष्ट हैं बाकी में किसमें हैं जल तेज वायु इन तीनों में स्पर्श भी रूपादि चतुष्टय में आता है ना? उसमें बाकी तीन में गंध को छोड़ करके रहेंगे जल में तीनों और तेज में दो ही और वायु में एक उपाधि चतुष्टय में से और वे हैं अपाकज अन्यत्र अन्यत्राकजम अन्यत्रपाक नित्यमित्य नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम नित्य अनित्यम नित्य में रहने वाला जो रूपादि के रूपादि हैं, नित्य जलादि में रहने वाला नित्य है नित्य जलादि कौन है परमाणु जल के परमाणु तेज के परमाणु और वायु के परमाणु इनमें रहने वाले रूपादि नित्य हैं और अनित्य हैं द्वियनुकादि रूप जल तेज वायु इन में रहने वाले रूप आदि भी अनित्य हैं और अपाकज हैं यानी विलक्षण तेज संयोग से उत्पन्न नहीं होते तो ये जो पृथ्वी में रहने वाला रूप पट पृथ्वी है उसमें रूप रहेगा रस रहेगा गंध रहेगा स्पर्श रहेगा ये पाकज रहेगा कि अपाकज होगा पाकज होगा और अनित्य ही होगा तो ये गुण है कि द्रव्य है कि कर्म है रूप रूप रूप रस गंध स्पर्श गुण है तो गुणात्मक कार्य इसे कहा जाएगा पट का जो रूप है वह गुणात्मक कार्य है और ये गुणात्मक कार्य जो रूप है वह समवाय संबंध से पट में उत्पन्न हो करके रहता है इसलिए पट को कहा जाएगा रूपात्मक गुण के प्रति समवायी कारण और ये भी एक ध्यान में रखना समवायी कारण हमेशा द्रव्य ही होगा असमवायी कारण तो गुण और कर्म इनमें से कोई बन सकता है लेकिन समुवाई कारण तो केवल रूप ही होगा समुवाई कारण माना जाएगा क्या नाम द्रव्य को ही रूप को नहीं द्रव्य ही समुवा कारण होगा ये कहते हैं द्रव्य ही समुवा कारण होगा तो कहाँ गया पटस् स्वगत रूपादे रूपादि में आदि शब्द से अन्य गुणों को लेना और कर्म को भी लेना कर्म यानी ये जो क्रिया संकुचन प्रसारण आकुंचन गमन आदि कर्म है इनका भी समुवायी कारण द्रव्य ही होगा पट को फैला दिया तो क्या हुआ उसमें संकुचन कहा जाएगा उसको कि प्रसारण कहा जाएगा फैलना तो प्रसारण हुआ ना तो प्रसारण रूप कर्म का समूह कारण कौन हुआ पट ही और उसको समेट करके रख दिया फोल्ड करके घड़ी करके रख दिया तो वो हो गया संकुचन रूप कर्म, तो उस अंकुचन कहो संकुचन कहो उसमें समवायिक कारण बना पटी तो इस प्रकार ये समुवायिक कारण का लक्षण है कि जिसमें कार्य उत्पन्न होकर के समवाय सम्बन्ध से रहता हो उसे कहा जाएगा समुआई कारण और वह समुवाई कारण है द्रव्य ही सब का कार्य तो द्रव्य भी हो सकता है अवयवी द्रव्य कार्यकुटि में जाएगा और गुण भी होगा कर्म भी होगा लेकिन कार्य समुवाई कारण बनेगा सब के प्रति केवल द्रव्य ही द्रव्य ही कारण बनेगा तो कारण के तीन प्रकार जो बताए गए उसमें से समूहिक कारण का यह लक्षण हुआ ओम